श्री राम कृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ ग्यारह छः अप्रैल अट्ठारह सौ पचासी कलकत्ते में श्री रामकृष्ण बलराम के घर में भक्तों के साथ दिन के तीन बज चुके हैं चैत का महीना धूप कड़ाके की पड़ रही है श्री राम कृष्ण दो एक भक्तों के साथ बलराम के बैठक खाने में बैठे हुए मास्टर से वार्तालाप कर रहे हैं आज छः अप्रैल अठारह सोमवार है श्री रामकृष्ण कलकत्ते में भक्तों के यहाँ आए हुए हैं वहाँ वे अपने सांगो पांगो को देखेंगे और नीमू गोस्वामी की गली में देवेंद्र के यहाँ जाएंगे श्री रामकृष्ण ईश्वर के प्रेम में दिन रात मतवाले रहते हैं सदा ही भावावेश या समाधि होती रहती है बाहरी संसार में मन बिल्कुल नहीं है केवल अंतरंग भक्त जब तक स्वयं को पहचान न सके तब तक उनके लिए श्री कृष्ण को व्याकुल ही समझिए जैसे माता पिता अक्षम बालक के लिए व्याकुल रहते हैं और उसे आदमी बनाने के लिए सदैव ही चिंतित रहा करते हैं या जैसे चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए व्याकुल रहती है श्री रामकृष्ण मास्टर से मैंने कह दिया कि तीन बजे आऊंगा इसीलिए आना पड़ा परंतु धूप बड़ी तेज है मास्टर जी हां आपको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा भक्तगण श्री रामकृष्ण को पंखा झल रहे श्री रामकृष्ण छोटे नरेंद्र और बाबूराम के लिए मैं आया पूर्ण को तुम क्यों नहीं लेते आए मास्टर सभा में वह नहीं आना चाहता उसे भय होता है आप पांच आदमियों के बीच तारीफ करते हैं कहीं उसके घर वालों को ना मालूम हो जाए श्री रामकृष्ण हाँ यह तो ठीक है अगर मैं कह भी डालता तो अब ना कहूँगा अच्छा पूर्ण को तुम धर्म की शिक्षा दे रहे हो ना यह बड़ा अच्छा है मास्टर विद्या सागर की पुस्तक में भी तो यही बात है कि ईश्वर को हृदय और मन से प्यार करो इसकी शिक्षा देने से लड़कों के अभिभावक अगर नाराज हों तो किया क्या किया जाए श्री रामकृष्ण इनकी पुस्तकों में बातें तो बहुत है परंतु जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी है वे खुद धारणा नहीं कर सके साधु संग करने पर धारणा होती है यथार्थ त्यागी साधु अगर उपदेश देता है तो लोगों पर उसका असर अधिक पड़ता है केवल पंडितों की लिखी पुस्तकें पढ़ या उनके उपदेश सुनकर उतनी धारणा नहीं होती जिसके पास ही गुड़ के घड़े रखे हों वह अगर रोगी की को उपदेश दे कि गुड़ न खाना तो रोगी उसकी बात उतनी नहीं मानता अच्छा पूर्ण की अवस्था कैसी देख रहे हो क्या उसे भावावेश होता है मास्टर भाव की अवस्था बाहर से तो मुझे विशेष नहीं दिख पड़ती एक दिन आपकी वह बात मैंने उससे कही थी श्री रामकृष्ण कौन सी बात मास्टर आपने कहा था छोटा आधार भावावेश को संभाल नहीं सकता आधार अगर बड़ा हुआ तो उसके भीतर तो भाव खूब होता है परंतु बाहर उसके लक्षण प्रकट नहीं हो पाते जैसा आपने कहा था बड़े तालाब में हाथी के उतर जाने पर कुछ भी समझ में नहीं आता परंतु वह अगर किसी गढ़ही में उतर जाए तो उथल पुथल मचा देता है पानी की हिलोरे तट पर पछाड़ खा खा गिरने लगती है श्री रामकृष्ण बाहर उसका भावावेश नहीं दिखेगा उसका स्वभाव कुछ दूसरा ही है और और लक्षण तो सब अच्छे हैं ना, मास्टर आँखें खूब उज्ज्वल तथा विशाल है श्री रामकृष्ण केवल आँखों के उज्ज्वल होने से ही नहीं हो जाता ईश्वर भाव वाली आँखें और होती है अच्छा क्या तुमने उससे पूछा था उसके बाद श्री रामकृष्ण से साक्षात होने के बाद उसे कैसा लगा मास्टर जी हाँ बातें हुई थी वह चार पांच दिन से कह रहा है ईश्वर की चिंता करने पर उनका नाम लेने पर आँखों में आंसू आ जाते हैं रोमांच हो जाता है श्री राम कृष्ण तो फिर और क्या चाहिए श्री राम कृष्ण और मास्टर चुप हैं कुछ देर बाद मास्टर बोले वह खड़ा है श्री राम कृष्ण कौन मास्टर पूर्ण जान पड़ता है अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा है हम में से कोई जाए तो वह दौड़कर हम लोगों को प्रणाम कर ले श्री राम कृष्ण आहा श्री राम कृष्ण तकिए के सहारे विश्राम कर रहे हैं मास्टर के साथ एक बारह साल का लड़का आया हुआ है मास्टर के स्कूल में पढ़ता है नाम है छिरोज मास्टर कहते हैं यह बड़ा अच्छा लड़का है ईश्वर के नाम से इसे बड़ा आनंद होता है